ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय पाद का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम पाद में आठ अधिकरणों के द्वारा तो विचार हुआ तीसरे अध्याय में साधन विषयक विचार हुआ उसी में कुछ अंतरंग साधन विषयक अवशिष्ट विचार जो शेष था वह इस प्रथम पाद के आठ अधिकरणों के द्वारा पूरा किया और नवम अधिकरण से लेकर के चौदहवें अधिकरण तक छे अधिकरणों में निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल जो दृष्ट फल है जीवन मुक्ति उसका विचार छ अधिकरणों में हुआ निर्गुण ब्रह्म विद्या का दृष्ट फल जीवन मुक्ति अदृष्ट फल विध्या मुक्ति ये दो प्रकार का फल को तो बताया जाएगा चौथे पाद में दृष्ट फल जीवन मुक्ति है और उसका स्वरूप है कर्म का नाश तथा अश्लेष रूपा और ये जीते जी ब्रह्म साक्षात्कार से जिसके पूर्ववर्ती प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्मों का दाह हो जाता है विनाश हो जाता है और ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का अश्लेष होता है प्रारब्ध भोग तय समय कार्यक्रम संघात से होने वाले व्यापारों का कर्तृत्व अनुसंधान रूप अश्लेष जिनका होता है उन्हीं की जीवन मुक्ति सिद्ध होती है वही जीवन मुक्त यही जीवन मुक्ति है और अब सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो ब्रह्मलोक प्राप्ति और कुछ सगुण ब्रह्म विद्या विशेष का क्रम मुक्ति तो वो क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा बताने के लिए आगे के वो पाद है उसमें भी सगुण ब्रह्म विद्या का फल तो बताया जाएगा चौथे पाद में लेकिन सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है उसके लिए मार्ग की जरूरत है ब्रह्मलोक जाने के लिए इसलिए मार्ग का वर्णन आएगा तीसरे पाद में और मार्ग की प्राप्ति जिनको होती है उनकी उत्क्रांति आवश्यक है इसके लिए सगुण ब्रह्म विद्या के फल रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति के द्वारा अपेक्षित ही मार्ग है उत्तरायण मार्ग और उस उत्तरायण मार्ग के द्वारा अपेक्षित है उत्क्रांति इसलिए यहां पर उत्क्रांति का वर्णन किया जा रहा है आपके चौथे पाद में हा तो चौथे अध्याय के दूसरे पाद में तो चौथे अध्याय के दूसरे पाद का विषय वर्णन कर रहे हैं भाष्यकार भगवान अथ इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अथ इत्यादि भाष्य का इसे देखा जाए ज्ञान फलोक्तनतरम उपासन फलम ब्रह्म लोकस्थम वक्तव्यम तचिरा अर्चिरा मगप्राप्ति साध्या तस्मात् तस्मास्थिफलाक्षिप्त उत्क्रांति तो ये हैं ज्ञान केंानफलोक्न उपासन फलम ब्रह्मलोकस्थम लोकस्थम वक्तव्यम दो प्रकार की ब्रह्म विद्या है निर्गुण ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या सगुण ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम है उपासना और निर्गुण ब्रह्म विद्या का नाम है ज्ञान इसलिए ज्ञान फलोक्त्यनतरम में ज्ञान शब्द का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म विद्या तो निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल कथन के अनंतर उपासना के फल का कथन करना चाहिए उपासना फल का विशेषण है ब्रह्म लोक स्थम तो ब्रह्मलोक में स्थित होकर के वहाँ के जो भोग भोक्ता है इत्यादि अक्रम मुक्ति होती है ये सब वर्णन होना चाहिए सगुन ब्रह्म विद्या के फल का लेकिन ये कहते हैं ब्रह्मलोकस्तजो उपासना का फल है उसमें अपेक्षित है अर्चिरादि मार्ग अर्चिरादि मार्ग से जाकर के ही प्राप्त किया जाता है ब्रह्मलोक इसलिए कहते हैं तच्च यानी ब्रह्मलोकस्त उपासन फलम शब्द से ग्राह्य है अर्चिरादि मार्ग प्राप्य अर्चिरादि मार्ग से प्राप्य है मार्ग प्राप्तिश्च उत्क्रांति साध्या तो चाहे अर्चिरादि मार्ग हो या धूमादि मार्ग हो उसकी प्राप्ति बिना उत्क्रांति के नहीं होती है इसलिए कहते हैं मार्ग प्राप्तिश्चय उत्क्रांति साध्या मार्ग प्राप्ति का साधन है उत्क्रांति यहाँ से उत्क्रांति होगी तभी स्वर्गलोक पहुँचाने वाला या ब्रह्मलोक लोक पहुँचाने वाला या तृतीय मार्ग प्राप्त होगा और वर्तमान शरीर से उत्क्रांति नहीं होगी तो मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी तो ये कहते हैं कि उत्क्रांति साध्या मार्ग प्राप्ति इसलिए क्या हुआ एक कि उत्क्रांति पादस्य अस्ति अध्याय फलक्षिप्त लिखा है लेकिन आक्षिप्त होना चाहिए दीर्घ होना चाहिए फलाक्षिप्त तो इस अध्याय का नाम तो फला अध्याय ना ब्रह्म सूत्र के चार अध्यायों के अलग अलग नाम है उन अध्यायों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय को लेकर के नाम से ही अध्याय का प्रतिपाद्य विषय ज्ञात हो जाता है समन्वय अध्याय पहला अध्याय उससे ज्ञात हो जाता है कि उपनिषदों का समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा अद्वैत ब्रह्म में बताया जा रहा है विरोध परिहार अध्याय दूसरे अध्याय का नाम है तो अन्य प्रमाणादि के साथ युक्त्यादि के युक्त्याषादि के साथ स्मृत्यादि के साथ जो वेदांत समन्वय का विरोध उपस्थित होता है उसका परिहार किया गया है द्वितीय अध्याय में इसलिए विरोध परिहार अध्याय साधन अध्याय तीसरा अध्याय ब्रह्म विद्या के साधनों का विचार चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय यानी ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन करता है तो फलाध्याय तो अध्याय के साथ संबंध किसी भी पाद का तब बनेगा जब वह ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन करेगा तो ब्रह्म विद्या का फल उत्क्रांति या मार्ग ये तो नहीं है निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल मोक्षशी धा और सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है तो बीच में ये जो पहला द्वितीय पाद और तृतीय पाद उत्क्रांति तथा उत्तरायण मार्ग का वर्णन कर रहा है तो ये तो फल तो नहीं है ब्रह्म विद्या का तो इस, इस, इस पाद का उत्क्रांति का वर्णन करने वाले पाद का फलाध्याय के साथ संबंध कैसे बनेगा फलाध्याय के साथ संबंध सिद्ध करने के लिए तो जरूरी है फल का वर्णन होना चाहिए तो इस पाद में तो उत्क्रांति का वर्णन हो रहा है उत्क्रांति तो ब्रह्म विद्या का फल नहीं है तो कैसे अध्याय के साथ संबंध बनेगा पाद का ये एक प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि तत्फला आक्षिप्त हाँ उपास्ती फल आक्षिप्त उत्क्रांति पादस्य अध्याय संगति तस्मात तस्मात मतलब ब्रह्म विद्या का फल है ब्रह्म विद्या है उपासना और उपासना का फल है ब्रह्म लोक की प्राप्ति तो उपासना रूप ब्रह्म विद्या का जो फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति और वह होती है उत्तरायण मार्ग के द्वारा और उत्तरायण मार्ग फल है उत्क्रांति का उत्क्रांति साध्य है ना तो इस परंपरा से उपासना के फल के द्वारा अपेक्षित हुई उत्क्रांति तो उपासना रूपी सगुण ब्रह्म विद्या के फल के द्वारा आक्षिप्त अर्थ का उत्क्रांति का वर्णन इस पाद में होने से फल के साथ परम्परया संबंध इस पाद का भी बन रहा है सगुण ब्रह्म विद्या के ही फल के द्वारा आक्षिप्त अर्चिरादि मार्ग के साधनभूत उत्क्रांति का वर्णन इस पाद के द्वारा होने से ये तस्मात् अर्थ है यहाँ उपासना के फल के द्वारा अक्षिप्त उत्क्रांति का वर्णन इस पाद के द्वारा होने से इस पाद की फलाध्याय के साथ भी संगति बन जाएगी युक्त तो होगी ये यह यहाँ पर कहा गया तस्मात उपास्ती फल अक्षिप्त उत्क्रांति पादस तो कहा द्वितीय पाद में और प्रथम पाद में भी आपस में संबंध होना चाहिए न पौरोपर्य रूप ये संबंध भी कैसे बनेगा तो कहते इस प्रकार हैं कि युक्त अस्पादान अस्त द्वितीय पादस्य। ये जो द्वितीय पाद है उत्क्रांति का वर्णन करने वाला इसमें पूर्वपादान युक्त पूर्वपाद है प्रथम पाद जीवन मुक्ति का वर्णन करने वाला पाद ब्रह्म विद्या के दृष्ट फल का वर्णन करने वाला पाद वो है पूर्वपाद उसका आनंदरिय भी द्वितीय पाद में उचित है युक्त है का अर्थ क्यों कहते ज्ञान फलोक्तरम वक्तव्य उपास्ती फल आक्षिप्तवा तो।, तो यहां आक्षिप्त है ना इसलिए वहां भी आक्षिप्त तो होना चाहिए तो ज्ञान फलोक्तियान ज्ञान के फल के कथन के बाद वक्तव्य जो उपासना का फल है उसके द्वारा आक्षिप्त ये उत्क्रांति है इसलिए उत्क्रांति पाद का पूर्व पाद के अनंतर क्रम भी उचित है द्वितीय पाद में प्रथम पाद का आनन्तर्य उचित ही है इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ये संबंध वर्णन करते हुए द्वितीय पाद के विषय को बता रहे हैं कि अथ अपरासु विद्यासु फल प्राप्तये तावत यथा देयानम पंथावता प्रथम तबत यक्रम्वाचे तो अपरासु विद्यासु पराविद्या विद्या निर्गुण ब्रह्मज्ञान अपरा विद्यागुण ब्रह्मोपासना तो अपरासु विद्यासु यानी सगुण में फल प्राप्त देवयानम पंथान अवतरय तो उपासना के फल की प्राप्ति उपासकों हो जाए इसके लिए देवयान मार्ग यानी अर्चरादि मार्ग का आगे अवतरण करेंगे वर्णन करेंगे आगे तो इसलिए वर्णन करने वाले जो भगवान वेद व्याजी है अवतरिसन का विशेष होंगे भगवान सूत्रकार सूत्रकार है व्याजी तावत् यथा यथाशास्त्र उत्क्रांति क्रम अनुवाचस्ते अनुवाच क्रिया का कर्ता भी सूत्रकार तो देवयान मार्ग का वर्णन करने वाले देवयान मार्ग के द्वारा अपेक्षित का प्रथम वर्णन करते हैं उत्क्रांति का वर्णन करते हैं उत्क्रांति अन्वाचे अब समी विद्वत्दुषो उत्क्रांति वक्यति ये जो वाक्य हैं भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए इस स्प्रतीक के बाद ज्ञानीन इव न उत्क्रांति आह समानेति। तो ज्ञा न इव उपासक न भवति। ऐसी किसी शंका की तो जैसे ज्ञानी की यानी निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार की उत्क्रांति नहीं होती है श्रुति कहती है न तस्य प्राणा तसे प्राण उत्क्रांति अत समीय तो ब्रह्मज्ञानी के प्राण शब्दी तो इंद्रियों का तथा मुख्य प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता <coughs> जैसे ऐसे जो उपासक हैं सगुण ब्रह्मज्ञानी, उपासक का दूसरा नाम है सगुण ब्रह्मज्ञानी। तो ज्ञानी न से लेना निर्गुण ब्रह्मज्ञानी के तरह सगुण ब्रह्मज्ञानी के भी प्राणों की उत्क्रांति नहीं होगी ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते है, इत्यत आह इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं समाना इत्यादि से कि समाना ही विद्वत अविदुषो उत्क्रांति इति वक्षति वक्षति का कर्ता भी है भगवान सूत्रकार है ने हा भाष्य में तो सूत्रकार लेंगे भाष्य में जो वक्षती है स्वयं कहते तो फिर वक्ष कहते टीका में तो भाष्यकार आहा का करता और यहां वक्षती का करता होंगे सूत्रकार तो सूत्रकार वक्षती भगवान वेद जी बताएंगे क्या बताएंगे कि विद्वद अविदुषो हो उत्क्रांति समाना ही तो विद्वान शब्द से यहां पर उपासक को लेना है विद्वद अविदुषो इसमें विद्वान का अर्थ है उपासक सगुण ब्रह्मज्ञानी और अविद्वान से लेना है अनुपासक को तो अनुपासक दोनों की भी उत्क्रांति एक जैसी होती है ऐसा व्यास जी आगे कहेंगे निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की मात्र उत्क्रांति नहीं होती सुगुण ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति अनुपासक के तरह ही होती है क्योंकि उनका स्वरूप विषय का अभानपादक आवरण अभी दूर नहीं हुआ उन्हें निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ इसलिए उत्क्रांति का हेतु विद्यमान है तो समान ही विद्वद अविदुषो उत्क्रांति इति वक्षति और आगे कह रहे हैं अस्ति प्रायण विषया श्रुति पुरुषस्य असम्यपुरश् प्रयतवा संपद्य मन प्राणे तेजसि परस्यां प्राण इति तेज इति श्रुति प्राएव विषया अज्ञान निर्विशेष्रह्मिमह निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान जिन में जिन में हैं वे चाहे केवल कर्मी हो या कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई हो या केवल उपासक हो उनको निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार वर्तमान शरीर में ही नहीं होता है उनको कहा जाएगा अज्ञानी ही पापी भी अज्ञानी है केवल शास्त्रविहित कर्म करने वाले भी अज्ञानी हैं शास्त्र ने बताई हुई उपासना करने वाले भी अज्ञानी हैं ज्ञानी की दृष्टि में जो जो अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव का हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित तो साक्षात्कार रहित हैं वो सब अज्ञानी हैं और उन सब की उत्क्रांति जरूरी है उन सब की उत्क्रांति बताने के लिए ये श्रुति है छठे अध्याय में छांदोज्ञ के इस श्रुति में पुरुष के विशेषण हैं प्रयतः और अस्य प्रयत अस्पुरुस्य पुरुष अने जीवात्मा कौन सा जीवात्मा तो अस्य अस् यह जीवात्मा जो अभी जाने वाला है मुमूर्सू उसे बताने के लिए प्रयतः प्रयत का अर्थ है मृियमान इसलिए श्रुतिस्थ प्रयत शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया मृियमान और वहां जो विद्वत अविदुषो था ना उसमें विद्वान का अर्थ कर दिया उपासक और तस्य अनुपासकवत उत्क्रांति की उत्क्रांति होती है ऐसे उपासक की भी उत्क्रांति होती है क्यों तो कहते अज्ञत तो दोनों में समान है केवल कर्मी में भी अज्ञत्व है तो उपासक में भी निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार न होने के कारण मूल अविद्या विद्यमान है। और प्रयत का अर्थ कर दिया मरियमान तो जो मर रहा है जीव उसके वाक शब्द से उपलक्षित तो बाह्य इंद्रिया उनका लय मन में होता है इंद्रियों का लय से यहाँ इंद्रिय पद से लेना उनकी वृत्ति को वृत्ति यानी व्यापार को तो अज्ञानी के बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो जाता है मन में यानी मरने मरते समय पहले बाह्य इंद्रियों का व्यापार शांत होता है मन का व्यापार चलता रहता तो मन के सब व्यापार रहते हुए ही मरने वाले पुरुष की पहले बाह्य इंद्रियां निर्व्यापार हो जाती है तो बाह्य इंद्रियों का निर्व्यापार होकर के सब व्यापार मन के अधीन हो जाना यही वांग मनसी संपद्यते का अर्थ है और वो ये कुछ समय के लिए नहीं हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में फिर आँख से न दिखेगा न वाणी कुछ बोल पाएगी इस शरीर से जितने व्यापार होने थे ऐंद्रिय वो हो चुके हैं अब इस शरीर से शरीर में ऐंद्रिय कोई व्यापार का प्रारब्ध रहा नहीं तो सारे व्यापार शांत होने हैं कितना भी बोले लेकिन कान सुनेगी नहीं स्रोत इंद्रिय सुनेगी नहीं कान में बड़ा माइक लगा करके वो साउंड बॉक्स कान के पास ही लगा ले तब भी मरने वाले के बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम जब होगा तो वो सुनाना पत्थर को सुनाने जैसा होगा वो सुन नहीं पाएगा लेकिन मन अंदर ही अंदर व्यापार करेगा मन का व्यापार चलता रहेगा बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद होगा और मन क्या करेगा मन करेगा अपने द्वारा किए हुए कमाई का लेखा जोखा देखेगा क्या कमाया क्या गमाया कितने अच्छे कर्म किए कितने बुरे कर्म किए कर्म की फिल्म देखता है कौन सा अच्छा चिंतन किया कौन सा बुरा चिंतन किया वो भी मानस व्यापार है ना तो ये सब देखना मन का कर्मों को अपने द्वारा जीवन भर और पहले जन्म के भी संचित कर्म हुए उनको ये मन का व्यापार है वो चलता रहता है हाँ, वो चलेगा। और वहीं पर फिर वो जितने कर्म देखता है उन कर्मों में से दो विभाग हो जाते हैं प्रारब्ध और संचित वो प्रारब्ध जो शरीर छोड़ रहा है उस शरीर का नहीं <laughs> जो मिलने वाला है भविष्य में उसका प्रारब्ध मन जब तक इसी शरीर में व्यापार युक्त रहता है तभी तभी निश्चित हो जाता है अभी भावी शरीर मिला नहीं लेकिन उसका प्रारब्ध पहले निश्चित होगा उसी को भोगने के लिए वो भावी शरीर का कारण है ना, वो पहले सुनिश्चित होगा प्रारब्ध तो भावी जन्म का हेतु है इसलिए उसे निश्चित करना पड़ेगा तब जाकर के भावी जन्म होता है शरीर मिलता है तो जैसे ही संचित और प्रारब्ध ये दो विभाग कर्म के निश्चित हो जाते हैं तो फिर मन का व्यापार भी बंद हो जाता है तो इंद्रियों के व्यापारों को अपने में समाया हुआ मन स्वयं भी निर्व्यापार होकर के प्राण के अधीन हो जाता इसलिए कहा कि मन है प्राणे हैं और वो प्राण आगे कहेंगे सो अध्यक्ष इस अधिकरण में अन्य श्रुति के आधार पर कि यहाँ जीव का तो नाम नहीं है ना जीव में प्राण का भी लय हो जाता है व्यापार उपरम हो जाता है और फिर प्राण मैं तो ये पूर्ववर्ती दोनों भी है ना बाह्य इंद्रिया मन और प्राण इनको अपने में समाया हुआ जीवात्मा वह तेजसी संपद देते तेज में संपन्न हो जाता है मतलब तेजाधीन हो जाता है वो तेज है भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म यानी भावी शरीर का उपादान कारण स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म और वह तेज तेज परस्याम देवतायाम तो जीव का आश्रय बना हुआ जो भूत सूक्ष्म है वह पर देवता शब्दित कर्मफल विधाता जो परमेश्वर है उनके अधीन हो जाता है और फिर परमेश्वर अपने अधीन हुए जीवात्मा सहित जो भूत सूक्ष्म है जीवात्मा उस भूत सूक्ष्म में जीवात्मा ने जो प्रारब्ध निश्चित कर चुका कर लिया है मन के व्यापार उपरम से पहले वह प्रारब्ध ठीक से चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति का संचार उस भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से ईश्वर कराते हैं अभी तक भूत सूक्ष्म बिल्कुल सामान्य अवस्था में है उसमें कोई किसी शरीर के रूप में परिणत होने की सामर्थ्य ईश्वर के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है सामान्य बीज अवस्था जैसा है उसमें चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर के रूप से अंकुरित होने की शक्ति डालनी है उस शरीर का प्रारब्ध पहले ही बना है अरो बनाया है जीवात्मा ने ही वो देख करके मन से सब स्व्यापार था उस समय फिर जैसे ही ईश्वर संकल्प करते हैं कि ब्रह्मलोक का यदि उपासना ही ध्यान में रखी है तो ब्रह्मलोक का शरीर मिलेगा यदि पुण्य कर्म प्रारब्ध के रूप में निश्चित हुआ है स्वर्ग में भोगने योग्य तो देवता शरीर उसके लिए निश्चित होगा स्वर्ग के नागरिक बना देंगे उस जीव को और फिर से मनुष्य बनने का ही यदि प्रारब्ध है तो फिर मनुष्य ही बन कर के आजा ऐसा संकल्प करेंगे और पाप कर्म ध्यान में रहे हैं तो मनुष्य यौनि की अपेक्षा निकृष्ट जो यौनियाँ हैं तद योनि विषय को उस भूत सूक्ष्म में करेंगे ओ संकल्प फिर उस जीवात्मा को वही शरीर दिखता है मय के रूप में जिस शरीर का संकल्प से ईश्वर ने संचार किया है उस भूत सूक्ष्म में कि उसको पकड़ करके इस शरीर को छोड़ देता है तो यहां पर तो उत्क्रांति बताई गई है उत्क्रांति का एक क्रम है ना तो बाह्य इंद्रियों का पहले व्यापारोपरम मन में मन का व्यापारोपरम प्राण में प्राण का व्यापारोपरम जीवात्मा में जीवात्मा भूत सूक्ष्म के अधीन होगा और जीवात्मा भूत सूक्ष्म परमेश्वर के अधीन होगा मृत्यु के समय उत्क्रांति का क्रम है यह क्रम मरने वाले में जो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारवान नहीं है चाहे वो उपासक हो ब्रह्मलोक का अधिकारी चाहे वो पुण्यकर्म मात्र करने वाला हो या पाप कर्म करने वाला हो अज्ञानी जो भी है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप विषयक अज्ञान जिनकी जिनकी बुद्धि में है उन सब की उत्क्रांति इस यह श्रुति बता रही है एक जैसी समाना ही उत्क्रांति विद्वद अविद्व विषया वक्षति और यह श्रुति है मियमान पुरुष के विषय में उत्क्रांति बताने वाली उपनिषद के छठे अध्याय में यह यहां पर कहा अब अधिकरण सार के दोनों श्लोकों को पहले देखा जा फिर इस अधिकरण के स्वरूप का वर्णन करने वाला जो भाष्य है इसको देखें इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें वाग आदिनाम स्वरूपेण वृत्वा वन से लय श्रुतिर्वांग मनसी स्व विलयस्त न लियते लीयतेने का वन्यवृत्तेर्जले शातेशब्दो वृत्तिलक्षक सौम्रियमान तो पुरुष के बाह्य इंद्रियों का लय मन में बता रहा है छांदोग्य वाक्य जो अभी बता था अस्म्य पुरुष से प्रयतोवांग मनसी संप्य थे इतना वाक्य वर्तमान शरीर को छोड़ करके जाने वाला जीव मृत्यु के समय बाह्य इंद्रियों का मन में लय होता है उसके जीव के ये ये वाक्य बता रहा है तो यहां पर वाक्शब्द से इंद्रिया ली या इंद्रियों की वृत्ति को लिया जाए यदि वाक शब्द का अर्थ इंद्रिया ही होगा उपलक्षण विधया तो फिर इंद्रियों का स्वरूप लय मन में होता है ये अर्थ निकलेगा यदि वाक शब्द का अर्थ वाक वृत्ति करेंगे और उपलक्षण विधया समस्त इंद्रियों की वृत्ति और वृत्ति शब्द का अर्थ व्यापार वाणी का व्यापार बोलना आँख का व्यापार देखना कान का व्यापार सुनना घृण का व्यापार सुना ये सब जो है तो यहां वाक शब्द से यदि इंद्रिय व्यापारों को लेंगे तब तो इंद्रिय व्यापारों का मन में लय ये पक्ष बनेगा तो ये कहा जा रहा है कि वाघादी नाम स्वरूप न मानसे लय एक कोटि तो गा वृत्त्या मानसे लय तो वागादि इंद्रियों के स्वरूप का ही मन में लय माना जाए अथवा बाह्य वागादि इंद्रियों के व्यापार का मात्र मन में लय माना जाए यह दूसरी कोटि है संशय की तो पूर्व पक्षी कहते हैं <coughs> स्वरूप लयः नाम मानसे स्वरूप लयः वागादियों का मन में स्वरूप लय मानना ही उचित है ये पूर्व पक्षा है क्या ऐसा क्यों वागादियों का मन में स्वरूपलय क्यों माना जाए तो कहते हैं इसलिए और तत शब्द से ग्राह्य जो कारण है उसी कारण को बताने के लिए है श्रुतिर वांग मनसी इति आह यानी शब्दात। श्रुति वचन में वाक शब्द का प्रयोग है वाक वृत्ति का नहीं है वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ना। वाक शब्द का प्रयोग हुआ है और वाक का अर्थ है वाघ इंद्रिय और वो उपलक्षण बनेगा समस्त इंद्रियों का तो वाक शब्द का ही अर्थ निकलेगा समस्त बाह्य इंद्रिया वाघ तो वाघ आदि इंद्रिय शब्द से तो उनका स्वरूप लिया जाता है वाघ इंद्रियों का स्वरूप <Stars> <have> <yourself> और उसी यानी वाघ इंद्रियों के स्वरूप के वाचक वाक शब्द का श्रुति में प्रयोग होने के कारण ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा स्वरूप लय ही मानना चाहिए क्योंकि स्वरूप के वाचक पद का यहां पर प्रयोग है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांत है द्वितीय श्लोक से तो जो संसे में दूसरी कोटि थी मानसे वागादिना वृत्त्यालय ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में पहले नियम बताते हैं एक कि कार्य का लय घड़े का लय घड़ा कार्य है ना कुलाल में होगा चक्र में होगा या दंड में होगा घड़ा किस में लीन होता है मिट्टी में चक्र में या दंडे में जिस दंडे को चक्र पर रख के कुलाल ने घड़ा बनाते समय चलाया था चक्र को दंडे से उस चक्र में दंड में भी या चक्र में भी या स्वयं कुलाल में भी घड़े का लय नहीं होता क्योंकि ये तो निमित्त कारण है दो प्रकार का कारण होता है न सिद्धांत में उपादान कारण और निमित्त कारण तो कार्य का जब भी लय होगा तो उपादान कारण में होता है निमित्त कारण में किसी भी कार्य का स्वरूप लय नहीं देखा गया जब कार्य का स्वरूप लय होगा तो उपादान कारण में ही होगा ये यहां पर लिखते हैं कि अनुपादाने कार्यम न लिए थे उपादान यानी उपादान कारण अनुपादान का अर्थ है जो उपादान कारण नहीं है तो घड़ा कुलाल दंड ये घड़े का चक्र दंड कुलाल यह उपादान कारण नहीं है अनुपादान है इसलिए इसमें घड़े रूपी कार्य का लय यानी स्वरूप लय नहीं होगा तो कार्यम अनुपादाने न लिएते मिट्टी उसका उपादान कारण है लेकिन वृत्ति का यानि व्यापार का लय तो अनुपादान में भी यानी जो उपादान कारण से भिन्न है उसमें भी कार्य के व्यापार का लय तो देखा जाता है कार्य का स्वरूप लय उसके उपादान कारण में ही होगा लेकिन कार्य का जो व्यापार है वृत्ति है उसका लय तो जो कार्य का उपादान कारण नहीं है उसमें भी होता हुआ देखा जा रहा है इसलिए कहते वृत्ति स्तु अनुपादाने लिए ऐसे लगाना वृत्ति का लय तो जो उपादान कारण नहीं है कार्य का उसमें भी हो जाता है कार्य के वृत्ति का यानी व्यापार का लय कह कैसे आपको ज्ञात हुआ तो कहते इस प्रकार ज्ञात हुआ कि अग्नि का उपादान कारण तो जल नहीं है ना कि है नहीं है लेकिन इसलिए जल में अग्नि का स्वरूप लय तो नहीं होता और वृत्तिलय यानी दाह रूप जो अग्नि की वृत्ति है व्यापार है उसका लय तो जल में हो जाता है हो जाता है कि नहीं तो वन्य वृत्तेर जले शांत जले वन्य वृत्ते है शांत से लगाना जल में वन्य के व्यापार का होता हुआ देखा जा रहा है शांति के तहले को उपशम को तो वाक्शब् इसलिए क्या होगा कि अनुप और इधर जो है अभी तक के हुआ की किसी भी कार्य का स्वरूप लय उसके उपादान कारण में होगा अनुपादान में नहीं होगा जल का स्वरूप लय जल में अग्नि का स्वरूप लय नहीं देखा जाता जल अग्नि का अनुपादान होने से लेकिन दहा रूप व्यापार का लय तो देखा जाता है ऐसे ये जो वाघादी बाह्य इंद्रिया है दृष्टांत में और मन है इन दोनों में उपादान उपादे भाव नहीं है मन बाह्य बाह्यवागादि इंद्रियों का उपादान कारण नहीं है जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है ऐसे बाह्य बाह्यवागादि इंद्रियों का उपादान कारण मन नहीं है ये तो दोनों भी कार्य हैं अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का सम्मिलित सत्व गुण का कार्य है मन और ज्ञानेंद्रिया एक, -एक अपचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का कार्य है परिणाम है और बाह्य कर्मेंद्रिया रजोगुण का कार्य है एक एक भूत के इसलिए इनका उपादान कारण तो माना जाएगा अपचकृत पंचे महाभूतों को उनके अपने अपने सत्वगुण रजोगुण को बाह्य इंद्रियों का उपादान कारण माना जाएगा चक्षु इंद्रिय का स्वरूप लय जब होगा तो अग्नि के अपीकृत अग्नि के सत्वगुण में होगा स्वरूप लय स्त्रोत्र इंद्रिय का स्वरूप लय आकाश के सत्वगुण में होगा वो उसका उपादान कारण है मन तो उपादान कारण नहीं है मन को माना जाएगा वाघ इंद्रियों का अनुपादान जैसे अग्नि का अनुपादान है जल तो उसमें अग्नि का स्वरूप लय नहीं होता वृत्ति लय तो होता है ऐसे जलस्थानीय जो मन है वाघ बाह्य इंद्रियों का अनुपादान उसमें वाघ बाह्य इंद्रियों का स्वरूप लय नहीं होगा वृत्ति लय तो हो सकता है वृत्ति वृत्तिलय हो सकता है इसलिए मन में वाघादि के वृत्ति का ही लय होगा ये जो संशय को बताने वाला प्रथम श्लोक का पूर्वाध है ना उसमें जो द्वितीय कोटि है मान से वाघादि नाम वृत्तियालय ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है तो इसलिए उपादान कारण है उपादान कारण नहीं है अनुपादान कारण है मन उसमें वाघ का व्यापार लय होगा अब व्यापार लय हो जाएगा वृत्ति वृत्तिलय होगा तो मानस यानी मन में तो कहा फिर श्रुति में प्रयुक्त वाक शब्द का क्या होगा यदि वांग मनसी संपद्य श्रुति का अर्थ आप वाक शब्द से उपलक्षित बाह्य इंद्रियों का उपादान कारण मन न होने से मन में इंद्रियों का स्वरूप लय न मान करके वृत्ति लय मानोगे तो मान लिया लेकिन वाक शब्द जो वाघादि इंद्रियों के स्वरूप को बताता है वृत्ति को यानी व्यापार को नहीं बताता तो श्रुति में और सूत्र में भी वांग मनसी ऐसा ही सूत्रकार भी कह रहा है, दर्शना शब्दाच से तो ये वाक शब्द का प्रयोग श्रुति तथा सूत्र में जो हुआ है उसे या तो लक्ष्य मानना पड़ेगा तो वही कहते हैं सिद्धांति कि श्रुति में युक्ति विरुद्ध अर्थ नहीं कहा जा सकता जिस कारण से उस कारण से ये जो युक्ति है कि कार्य का स्वरूप लय उसके उपादान में ही होगा अनुपादान में नहीं होगा वृत्ति लय तो अनुपादान में हो सकता है इस युक्ति के विरुद्ध अर्थ श्रुति भी नहीं कर सकती इसलिए श्रुति में जहां युक्ति का विरोध होगा तो वहां फिर वाचार्थ को छोड़ करके लक्षार्थ लिया जाएगा तो शब्द का वाच्यार्थ इंद्रियों का स्वरूप लेंगे तो युक्ति का विरोध हो रहा है इसलिए वांग मनसी संपत्ति देते और वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच इस सूत्र में तथा श्रुति में वाक शब्द का अर्थ करना होगा इंद्रियों का व्यापार लक्षणा से इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि वाक शब्द वृत्ति लक्षक वाक्शब्द वृत्ति लक्षक वाक शब्द का लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा वाक इंद्रिय का व्यापार और वह उपलक्षण होगा तो वाक शब्द से ही लिया जाएगा समस्त इंद्रियों का व्यापार तो समस्त बाह्य इंद्रियों के व्यापार का लय हो जाता है मन में व्यापार उपरम हो जाता मतलब मन सब व्यापार रहता है मरने वाले पुरुष का और बाह्य इंद्रियों का मात्र व्यापारोपरम होता तो वाक्शब्दो वृत्ति लक्ष्य इस प्रकार अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा पूरी हो जाती है अब भाष्य में भाषकर भगवान अस्य सौम्य पुरुष से प्रय वांग मनसी संप्यते इस वाक्य को विषय बनाकर बना करके वाक्य अर्थ को विषय बनाकर के संशय बता रहे हैं किम यह वाच एव वृत्तिमत्या इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं